पुलिस की बेबसी जतिन और राघव ने दिन भर की जांच के बाद आखिर पता लगा ही लिया था कि उस बीएमडब्ल्यू कार का ड्राइवर सीसीटीवी फुटेज में क्यों नजर नहीं आ रहा था फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की गहन जांच में पता चला था कि उस बीएमडब्ल्यू कार के विंडशील्ड में अंदर की तरफ से कुछ चिपकाया गया था जिससे उसके ग्लू का निशान विंडशील्ड पर भी नजर आ रहा था इसके बाद फॉरेंसिक टीम वालों ने कार के विंडशील्ड का बेहद करीबी से निरीक्षण किया तो पता चला कि घटना वाले दिन अपराधी ने कार की विंडशील्ड के साथ छेड़छाड़ की थी उसने विंडशील्ड के अंदर की तरफ से एक खास तरह का प्लास्टिक कवर लगा दिया था जिससे कि कार के भीतर बैठकर बाहर का तो सब कुछ देखा जा सकता था लेकिन बाहर से अंदर की तरफ नहीं देखा जा सकता था अक्सर महंगी कार और कुछ खास लोगों की गाड़ी में इस तरह की प्लास्टिक का इस्तेमाल प्राइवेसी के लिए किया जाता है लेकिन यह प्लास्टिक इंडिया में बैन है और आसानी से यह किसी को मिलता भी नहीं है अक्सर मैजिशियन लोग भी करतब दिखाने के लिए इस तरह की प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं फॉरेंसिक टीम वालों ने उस प्लास्टिक की कंपनी का भी पता लगा लिया है इतना बताने के बाद जतिन ने आसपास नजर दौड़ाई जब रूम में सन्नाटा पसरा देखा तो फिर उसने अपनी जेब से सिगरेट निकालकर जलाते हुए धीरे से कहा एक बात बोलू ये हाथ काटने वाला केस अब सॉल्व हो चुका है हमारे सीनियर सही कहा करते हैं मुजरिम जितनी सावधानी से कोई क्राइम करता है उतना ही वो अपने पीछे सबूत छोड़ जाता है इस बार ठीक ऐसा ही हुआ है मतलब कैसे सॉल्व हो गया विक्रांत ने पूछा अरे जब वो प्लास्टिक इंडिया में बैन है तो जाहिर है कि बहुत कम जगह ही वो बनाया जाता होगा फॉरेंसिक टीम वालों ने उसकी कंपनी का पता तो लगा ही लिया है अब उस कंपनी में जाकर उसके खरीदार का पता लगाना ज्यादा बड़ा काम थोड़ी ना है विक्रांत बाबू तुम्हारा ये वाइट बोर्ड किसी काम का नहीं रहा ओह विक्रांत काफी देर तक ध्यान से सोचता रहा लेकिन इतना परफेक्ट क्राइम करने वाला इतनी आसानी से कैसे पकड़ा जा सकता है सिर्फ एक प्लास्टिक के इस्तेमाल की वजह से इतने शातिर अपराधी के पकड़े जाने की बात कुछ पच नहीं रही थी अगर वाकई में ऐसा होता तो वो मंजू क्या बेवकूफ है वो कब का उसे पकड़कर हवालात में डाल चुकी होती इस वक्त जतिन और राघव अपना अपना कोट पहनने लग गए वो दोनों यहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे टाइम हो गया क्या अभी तो सात बजने में एक घंटा बाकी है विक्रांत ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा जतिन हंस पड़ा। अगर ये टीम लीडर मंजू मैडम का ऑर्डर ना रहा होता तो हम पहले ही घर जा चुके होते इसके बाद राघव ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा इतनी मेहनत मत करो विक्रांत कोई फायदा नहीं है कुछ भी कर लो अंत में तो केस सॉल्व करने का सारा क्रेडिट मंजू मैडम और टीम बी को ही तो जाएगा चलो आज थोड़ा बैठकर पैग लगाते हैं विक्रांत को अंदाजा लग गया था कि आखिर अक्सर इन दोनों का तबादला ट्रैफिक पुलिस में क्यों होता रहता है इनका काम करने का रवैया ही ऐसा है ये दोनों बस मस्ती करने की फिराक में रहते हैं नौकरी की कोई चिंता इन्हें रहती ही नहीं है नहीं तुम लोग जाओ आज मेरा मूड नहीं है थोड़ा काम भी है इधर विक्रांत ने पीने से मना कर दिया इस वक्त वो अपना वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था ठीक है ठीक है तुम काम करो हम चलते हैं जतिन ने कहा और फिर दोनों वहां से निकलने लगे तभी विक्रांत ने कहा रुको हा बोलो जतिन ने दूसरी सिगरेट जलाते हुए कहा तुम लोग जो मर्डर केस सॉल्व कर रहे थे उसका क्या हुआ वो दस साल पुराना मर्डर केस था ना विक्रांत ने कहा अरे यार मत पूछो ये क्या बदतमीजी है ऑफिस है ये कोई दारू का अड्डा नहीं है जो सिगरेट चल रही है यहाँ जतिन के बगल से एक लेडी ऑफिसर ने वहां से निकलते हुए बोला जतिन ने तुरंत ही सिगरेट बुझाकर फेंक दी सॉरी मैडम जी लेडी ऑफिसर के जाते ही उसने उसे घूरते हुए कहा कि अरे छोड़ो यार ये बता उसकी वाइफ मिली तुम लोगों को विक्रांत ने जतिन का दिमाग फिर आए उसी केस की तरफ खींचते हुए कहा अरे हाँ मिली उसने तो दूसरी शादी भी कर ली है और अब उसके दो तीन बच्चे भी हैं आज उसका नया पति मिल गया घर पर मतलब केस क्लोज अब आगे की कुछ इन्वेस्टिगेशन तो वो करने नहीं देगा विक्रांत ने अनुमान लगाया नहीं हमारा तो काम है ना जांच करना हमने उस औरत से थोड़ी बहुत पूछताछ की तो पता चला कि उस विक्टिम के काफी दुश्मन थे बहुत लोगों के साथ उसकी लड़ाई चल रही थी लोग अक्सर उसके घर पर पत्थर मारकर भी भाग जाते थे दरअसल हमें उसके पड़ोसियों ने बताया कि वो आदमी काफी गुस्से वाला था वो अक्सर अपनी बीवी के साथ मारपीट भी करता था राघव ने कहा मुझे तो यही लगता है कि उसकी पत्नी ने ही काम तमाम किया है तो फिर उसका दूसरा लवर विक्रांत ने पूछा वो जानना चाहता था कि जो उसने गैस किया है वो सही ही है या नहीं बिल्कुल नहीं जतिन ने कहा हमने बहुत से गवाह और सबूत इकट्ठे किए हैं उसके लवर का भी इसमें कोई हाथ नहीं है विक्टिम की पत्नी को उसका नया लवर दो साल पहले ही मिला है। उससे पहले वो सिंगल ही थी ये मर्डर कोई और ही है इसमें कुछ दम नहीं है सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू से करेंगे तब भी कुछ पता नहीं चलने वाला है और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये हमारा डिपार्टमेंट इस दस साल पुराने केस को लेकर इतना इंटरेस्टेड क्यों है जब दस साल में कुछ नहीं उखड़ा तो अब हम क्या कर सकते हैं वैसे विक्रांत तुम्हें बताऊं तुम ना ये टीम ए छोड़कर किसी तरह निकल सकते हो तो अब निकल ही लो वरना यहां ऐसे ही काम करते रहोगे और क्रेडिट कोई और लेता रहेगा जतिन ने कहा अब हमें ही देख लो बस कभी इन्वेस्टिगेटर बना दिए जाते हैं तो कभी ट्रैफिक पुलिस में भेज दिए जाते हैं इसी में पूरी लाइफ जा रही है अब देखना कुछ ही दिनों में फिर से ट्रैफिक पुलिस में भेज देंगे ये लोग हमें इतना कहकर जतिन और राघव धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वहां से जाने लगे उन दोनों को जाते देख विक्रांत को उन पर दया आ गई कुछ भी हो वो अपने आगे ऐसा दिन नहीं लाना चाहता है वो इस तरह से पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहता है। विक्रांत फिर से सीधे होकर बैठ गया और व्हाइट बोर्ड पर अपना ध्यान लगा दिया कुछ भी हो वो ये हाथ काटने वाले मुजरिम को पकड़ कर रहेगा जीनियस मुजरिम विक्रांत ने टीम बी और मंजू सचदेवा के साथ अंतिम सांस तक लड़ने का निश्चय किया हुआ था वो किसी भी हालत में शांत होकर नहीं बैठ सकता था ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठे बैठे वो मंजू और टीम बी के एक एक मेंबर की सारी गतिविधि पर नजर रखे हुए था यहां तक कि वो बाथरूम जाना भी अवॉइड कर रहा था जतिन और राघव द्वारा लाई गई इंफॉर्मेशन को लेकर मंजू काफी सीरियस थी उसने अपनी पूरी टीम को उस खास तरह के प्लास्टिक को ढूंढने और उसकी कंपनी के बारे में पता लगाने में लगा दिया था इंडिया में उस तरह के प्लास्टिक का निर्माण एक ही कंपनी में होता था वहां जाने पर पता चला कि वो प्लास्टिक ज्यादातर मैजिशियन ही लेकर जाते हैं इसके साथ ही वो उतना महंगा प्लास्टिक तो है नहीं इस वजह से कोई खास सिक्योरिटी भी वहां नहीं रहती थी अब उस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर भी अक्सर उठाकर ले जाते हैं वैसे तो प्लास्टिक आम लोगों के किसी काम का भी नहीं था तो कौन ले जा रहा है और कौन नहीं ले जा रहा इस पर भी नजर रखना आसान नहीं था ऊपर से जिस मैजिक शो में उसका इस्तेमाल होता था वहां से कौन उसे लेकर जा रहा है यह भी नहीं पता था ऐसे में मंजू की पूरी टीम को फिर से निराशा ही हाथ लगी अगर वो प्लास्टिक के पीछे ही भागते हुए केस को सॉल्व करने में लगेंगे तो यह काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा और इसका हल निकालना भी मुश्किल ही दिख रहा था मंजू को काफी निराशा हुई उसके साथ ही विक्रांत को भी थोड़ा दुख हुआ एक बात तो साफ हो चुकी थी ये अपराधी कोई आम मुजरिम नहीं था बहुत ही शातिर था और घटना को बड़ी चालाकी से अंजाम दे रहा था उसका दिमाग बहुत शार्प था इतनी आसानी से वो हाथ में नहीं आने वाला था बहुत ही जीनियस अपराधी था वो ऐसा लग रहा था कि पुलिस वाले अभी तक उसकी एबिलिटी को कम आक रहे थे प्लास्टिक वाले आइडिया के यूजलेस साबित होने के बाद भी मंजू ने अपने दो ऑफिसर उसके बारे में और कुछ पता करने के लिए लगा रखे थे अभी भी उसने कोई हार नहीं मानी थी लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी अगर मंजू ये केस सॉल्व नहीं कर सकी तो उसके लिए लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि उससे टीम हेड का पद भी छीन लिया जाएगा और फिर उसे किसी और ऑफिसर का ऑर्डर बजाना पड़ेगा लेकिन मंजू और उसकी पूरी टीम हताश हो चुकी थी केस के सारे पहलुओं से जांच कर चुके थे वो लोग लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो सका था टीम बी के मेंबर के साथ ही मंजू भी पिछले दो दिनों से नहीं सोई थी इतना कुछ करने के बाद भी जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो टीम बी के कुछ मेंबर ने भी आशा छोड़ना शुरू कर दिया था धीरे धीरे केस का इन्वेस्टिगेशन कम होता जा रहा था लेकिन टीम ए के ऑफिस में विक्रांत अकेले बैठकर अभी भी उस माइक के जरिए टीम बी के लोगों की बात को ध्यान से सुनने की कोशिश में कान लगाए बैठा था काफी देर हो गई थी लेकिन टीम बी के ऑफिस से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी विक्रांत इस वक्त अपने ऑफिस के डेस्क पर ही लेटा हुआ था अचानक उसके दिमाग में व्हाइट बोर्ड पर लिखे अंक छब्बीस दशमलव चार पर गई ओ, आज पच्चीस अप्रैल है और कल छब्बीस लास्ट ईयर पहला केस बाईस अप्रैल को हुआ था इसके बाद छब्बीस अप्रैल को दोबारा से इस घटना को अंजाम दिया गया अब एक साल बाद फिर से बाईस अप्रैल को तीसरी बार किसी का हाथ काटा गया इस हिसाब से कल छब्बीस को फिर से वो अपराधी किसी का हाथ काटने के लिए निकलेगा और फिर यह हाथ काट जाने का चौथा केस ही हो जाएगा आज 25 हो चुकी है और अभी तक अपराधी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका अगर कल 26 को वो फिर से किसी का हाथ काटने में सफल हो गया तो यह चौथा केस हो जाएगा और फिर तो मीडिया वाले पुलिस डिपार्टमेंट का जीना मुहाल कर देंगे अगर कल अपराधी फिर से सफल हो गया तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट में से जरूर कुछ ना कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा विक्रांत एक बार फिर से अपना सारा दिमाग केस में लगाने लगा वो मंजू के आइडिया के साथ ही अपना दिमाग भी इस केस को सॉल्व करने में लगा रहा था विक्रांत एक बार फिर से सारे डेटा पर नजर दौड़ाने लगा उसके दिमाग में सवाल उठा आखिर मंजू को ये केस करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है इतना प्रयास करने के बाद भी वो मुजरिम के करीब भी क्यों नहीं फटक पा रही है? कहीं उसका जांच करने का तरीका ही गलत तो नहीं है मुझे तो लगता है कि इस केस की शुरुआत शुरु ही उसने निश्चय कर लिया मर्द भीड़ भाड़ वाली जगह से घसीट कर सुनसान जगह पर ले गया था और वहां उसने घटना को अंजाम दिया था और दूसरी बात वो एक झटके में ही महिलाओं के हाथ काट दे रहा था लेकिन इस बात पर 100 प्रतिशत तो विश्वास नहीं किया जा सकता ना क्या पता अगर वो मुजरिम मर्द के बजाय कोई औरत हो और फिर अगर औरत के नजरिए से इस केस को सॉल्व किया जाता तो शायद इसका हल अब तक निकल गया होता उस बीएमडब्ल्यू कार में जिस तरह से प्लास्टिक का इस्तेमाल करके मुजरिम ने खुद की पहचान छुपाने की कोशिश की थी उससे उसकी परछाई भी नहीं नजर आई आखिर मुजरिम अपनी परछाई को भी क्यों छुपाने की कोशिश कर रहा है अगर उसकी परछाई दिख भी जाएगी तो क्या हो जाएगा शायद इसलिए क्योंकि उसकी परछाई दिखने से कुछ जाहिर हो जाएगा यह जाहिर हो जाएगा कि वो एक मर्द नहीं बल्कि औरत है इसके साथ ही विक्रांत को यह भी लग रहा था कि मंजू ने अपराधी के बारे में शुरू से ही काफी गलत अनुमान लगाए हैं यहां तक के उसके उद्देश्य का भी गलत अंदाजा लगाया गया था अभी तक अपराधी तीन औरतों के हाथ काट चुका था लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर उसने सबसे पहली बार हाथ काटना ही क्यों शुरू किया था मंजू और उसकी टीम का हमेशा से ये मानना था कि हाथ काटे जाने वाले विक्टिम को रेंडमली चूज किया गया है क्योंकि उन्होंने अपनी जाँच में यह पता किया था कि तीनों ही विक्टिम का आपस में कहीं से कोई रिलेशन नहीं है वो तीनों एक दूसरे को ना तो जानते हैं और ना ही कभी किसी स्कूल या कॉलेज में साथ पढ़े हैं और जब मंजू को लगा कि विक्टिम का आपस में कहीं से कोई रिलेशन नहीं है तो मंजू ने ये कह दिया कि वो अपराधी मेंटली बीमार है और वो इसी न चलते औरतों को मार रहा है वो अधिक पैसे खर्च करने वाली महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है वो घरेलू महिलाओं को मार रहा है बला बला इस तरह के अनुमान उसने लगा डाले थे विक्रांत के पास भले ही पुलिस में काम करने का ज्यादा अनुभव नहीं था लेकिन फिर भी उसका दिमाग उस मामले में काफी तेज चलता था थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसके दिमाग में आया कि भले ही तीनों विक्टिम का आपस में कोई संबंध नहीं है उनका शरीर कपड़े रंग रूप स्कूल कॉलेज यहां तक कि जॉब भी एक दूसरे से अलग है लेकिन उन तीनों में कुछ सिमिलरिटी भी थी उनका जेंडर उम्र और तीनों के घर की फाइनेंशियल कंडीशन विक्रांत ने महसूस किया कि अगर वाकई में अपराधी किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा है तो वो एक जैसे दिखने वाले लोगों को ही अपना शिकार बनाता और दूसरी बात अगर वो ज्यादा पैसे खर्च करने वाली गृहिणियों को अपना निशाना बना रहा है तो वो उन लोगों को अपना शिकार बनाता जो कि उसकी पत्नी जैसी दिखती होती एक बात और जांच में यह भी साफ पता चला था कि उन तीनों ही विक्टिम के साथ ज्यादा पैसे खर्च करने वाली कोई समस्या नहीं थी इस वजह से अब विक्रांत का भरोसा मंजू और उसकी टीम से कम हो रहा था अगर अपराधी को किसी भी तरह की मानसिक बीमारी नाम हुई तो विक्रांत ने सोचा अपने पिछले जन्म में विक्रांत ने बहुत लोगों को असंतोष के चलते चिड़ में मार दिया था अब उसे ये केस भी ठीक उसी तरह का लग रहा था मुजरिम विक्टिम के हाथ अपने किसी इंटरेस्ट या मकसद के लिए नहीं काट रहा था बल्कि वो ये सब अपनी कुड़न को खत्म करने के लिए कर रहा है उसे किसी बात की चिड़ या असंतोष है जिसके चलते वो इस तरह की हरकत कर रहा है विक्रांत ये सब यूं ही नहीं सोच रहा था बल्कि इसके पीछे एक खास कारण था तभी उसे ऐसा लग रहा था तो आखिर क्यों काट रहा है ये अपराधी महिलाओं के हाथ ये जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को